अर्थ यह देव सोम मरणधर्म रहित शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवों को प्रिय है यह यज्ञ स्थान में शोभित होता है अर्थ यह बलशाली सोम दस अंगुलियों से पकड़ा हुआ शब्दकर्ता हुआ यज्ञ पात्रों के समीप जाता है अर्थ यह सबको देखने वाला सोमरस संसार को जानने वाला सब यज्ञ स्थानों को और सूर्य को प्रकाशित अर्थ यह सोमरस बलशाली ना दबने वाला देवों का रक्षक पापियों को नष्ट करने वाला छाना जाकर पात्र में उतरता है। एकौन त्रिनिष्म सुप्तम अर्थ इस बलशाली रस निकाले सोमरस की धाराएं बेग से चल रही हैं। देवों के अनुकूल वे धाराएं भूषण रूप होती हैं। सोम का रस निकालने के बाद उस रस की धा� आर्थ छाने जाने वाले सोमरस को इस्तुति करने वाले यज्ञकर्ता इस्तुति करते हुए निकालते हैं यह सोमरस तेजस्वी उत्पन्न होते ही इस्तुति करने योग्य है भावार्थ हे सोम अत्यंत धन्युत छाने जाने के समय तेरे वितेज सुंदर होते हैं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 अर्थ बलशाली इस सोम की धाराएं छननी में सहज ही चलती हैं पवित्र होता हुआ यह सोम इस्तुत सुनने की कामना करता है सोम रस छाना जाता है उस समय छननी से नीचे इस सोम रस की धाराएं चलती हैं उस समय रित्विज लोग इसकी इस्तुति गाते हैं अर्थ यह सोम रस निकालने वाले रित्तियों द्वारा प्रेरित हुआ तथा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 अर्थ हे रित्तिजों अतिन्मृदु आनंद देने वाले बल के संवर्धन करने के लिए उत्तम सहायक सोम का वज्जधारी इंद्र को देने के लिए रस निकालो एक त्रिशम सुक्तम अर्थ ज्ञान वर्ध छाने जाने वाले सोमरस चैतन्य देने वाले धन का दान हमारे लिए करते हैं सोम रस से चैतन्य बढ़ाने वाला धन प्राप्त होता है अर्थ हे सोम तू द्विलोक पर एवं पृथ्वी के ऊपर हमारा तेज बढ़ाने वाला अन्नु का स्वामी हो अर्थ हे सोम तुम्हारे लिए वायु प्रिय करने वाले हैं तुम्हारे लिए नदियाँ चल रही हैं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 सोम ऊँचे पहाड़ के शिखर पर होता है, उसके सोम रस में गावें अपना दूध एवं धृत मिलाने के लिए देती हैं, यह मिलाकर सोम का रस पिया जाता है। अर्थ भूमात्र के स्वामिन हे सोम हम सब उत्तम शस्त से युक्त तेरी मित्रता को प्राप्त करनी की कामना करते हैं द्वात्रिन्शम सुक्तम अर्थ सोमरस आनंद देने वाले रस निकाले यज्ञ यग्य में यज्ञकर्ता की रक्षा के लिए निकाले जाते हैं よぎめ、よぎかたけ、さんだ chan karnikeli、そんせ、らすにか ltehe、うんせ、よぎきや jatahe、いさせ、よぎかたか、さんだ chan hotahe、よぎさび、よぎかたんか、さんだ chan kartahe、りとき、さんでかうめ、ろごて he、あたりとき、さんでかうめ、よぎきや jatahe、いんやぎゅうせ、ろげにほて he、たたまなしゃあ、ろぎぱっとたへ。 アッハアッハアッハアッハンゲケソウムコ、パタロンセクウテテヘ、トゥッタリシーキー・アングリア、インデケパンケリエ、ソウムセレスニカルティヘ、トゥッタリシー・ヤギャカテヘ、ウスギャギメウスリシーキー・アングリア、ソウムコ・パカティヘ、タタ、ウスソウムコ・ダバカル、ウスセレスニカルティヘ。 अर्थ और यह सोम हंस जिस प्रकार समुदाय में जाता है तथा सबकी बुद्धि अपने वश में करता है उस प्रकार और जैसा घोड़ा उदकों से धोया जाता है वैसा यह भी उदकों से धोया जाता है तथा गांव के दूध से मिलाया जाता है सोम पहले पानी से धोया जाता है तथा बाद में उसमें गांव का दूध मिलाया जाता ह�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 अर्थ हे सोम हमारे लिए धन से यज्ञ करने वालों के लिए और मेरे लिए तेज बढ़ाने वाला अन्न दो धन बुद्ध एवं अन्न दो हमारे लिए तेज बढ़ाने वाला अन्न दो और यज्ञ करने वालों के लिए धन बुद्ध एवं अन्न दो त्रयस्त्रिंशम सुप्तम अर्थ ज्ञान वर्धक सोमरस पानी की लातों की भांति भय से जिस प्रका� उसी प्रकार जाते हैं ज्ञानवर्धक सोमरस पात्र में वैसे जाते हैं जैसे पानी की लातें जाती हैं या भैंसें बन में जाते हैं अर्थ भूरे रंग के शुद्ध सोमरस अमृत रस की धारा से पात्रों में गोदुग्धयुक्त अन्न के बास जाती हैं भूरे रंग के सोमरस यज्ञ के अंदर धारा से पात्रों में गोदुग्ध रखा गोद दूध के साथ सोमरस पात्रों में मिलाए जाते हैं। अर्थ रस निकाले हुए सोमरस इंद्र के लिए, वायु के लिए, वरुण के लिए, विष्णु के लिए, मरुतों के लिए दिए जाते हैं। सोम का रस निकालकर वह रस इंद्र, वायु, वरुण, विष्णु तथा मरुतों के लिए दिया जाता है। अर्थ ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेदों के मंत्र बोले जाते हैं। दूध देने वाली गावे शब्द करती हैं। हरे रंग का सोमरस शब्द करता हुआ पात्र में जाता है। यज्ञ में ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र बोले जाते हैं। गावे अपना दूध यज्ञ में अर्पित करने के लिए शब्द करती हैं। उस स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 तथा द्विलोक में उत्पन्न हुए इस सोम के रस को पवित्र करते हैं। अर्थ हे सोम, हमारे लिए सब प्रकार से धन के चारों समुद्र, अर्थात् पर्याप्त धन सहस्रों प्रकार से हमारे लिए दो। हमारे लिए पर्याप्त प्रमाण में धन प्राप्त हो, ऐसा करो। चतुष्क्तिन्शन सुक्तम्। अर्थ सोम रस निकाला हुआ, रित्तियों के द्वारा प्र सुदन शत्रु के किलों को अपने बंद से तोड़ता है। अर्थ रस निकाला हुआ सोम, इंद्र, वरुण, वायु, मरुत, विश्लु, इन देवों को देने के लिए पात्र में जाता है। अर्थ बल बढ़ाने वाला नियंत्रित सोम को बलशाली पत्थरों से कूटकर रस निकालते हैं। शक्ति से दूध दूहते हैं। सोम वल्ली से पत्थरों को कू よし、どうしよう。そして、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、